वाला मन भोगी है तो वासना तामसी होती है तो तामसी भोगी राजसी भोगी सात्विक भोगी दैत्य वृत्ति के भोगी असुर वृत्ति भोगी राक्षस वृत्ति भोगी ये विभाग पड़ जाते हैं मानवीय वृत्ति भोगी कभी कोई भोग कभी भोग, कोई भोग तो भोग की वासना जिसमें पड़ी है वो मन जैसी वासना ऐसा बन जाता है अगर योग की पवित्र इच्छा आ जाए तो धीरे धीरे भोग की वासना छोट कम हो जाता है वासना मीन्स डिजायर मनी मनी मनीगो बॉडी ईगो नॉलेज ईगो अहंकार उसको बोलते हैं असुर सुर उसको बोलते हैं ईगो तो है लेकिन शांत सात्विक सामर्थ्य का है दायित्य उसको बोलते हैं। जो अपना कुछ फायदा हो ना हो, दूसरे का नुकसान करो दैत्य उसे कहते हैं जो दूसरे का हानि करके मजा ले राक्षस उसे कहते हैं कि अपने महत्व के आगे किसी का महत्व न समझे मैं लंकोपति रावण राम जी क्या होते हैं और अपने स्वार्थ में कुछ भी कर ले उसी को सही साबित कर दे वो राक्षस तो देव दानव मानव सुर असुर राक्षस ये सब मन ही के अलग अलग विभाग है बंधन और मुक्ति ये भी मन का विभाग है मन एवं मनुष्याण कारण बंध मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है तो मन बदलता है बुद्धि बदलती है शरीर बदलता है जो बदले उसको प्रकृति बोलते हैं और जो बदलाट को जानने वाला है उसे परमात्मा बोलते हैं तो कुछ लोगों का परमात्मा वैनकुंठ में है जब आवेगा तब कल्याण होगा किसी का परमात्मा शिवलोक में बिठा दिया किसी ने किसी का परमात्मा ब्रह्मलोक में किसी का परमात्मा साथ में और पे किसी का परमात्मा निराकार है अपनी अपनी मान्यता मजहब के अनुसार चलते रहते कुछ फायदा भी होता रहता है लेकिन कमाया खर्च किया कमाया खर्च किया जीवन मुक्ति नहीं होती इनमें कोई विरला होता है श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्याण शहस्त्रु हजारों हजारों में कोई सिद्धि को प्रयत्न करता है मनुष्याण शहस्त्रु कश्चित एतति सिद्ध हजार मनुष्य में कोई सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है अथवा तो हजारों हजारों में कोई सिद्धि को पाता है सिद्धि को पाता है अर्थात एकाग्रता और संकल्प करे और वो घटना घटे उसको सिद्धि बोलते हैं अंतकरण की शुद्ध शुद्धि ऐसा नहीं संकल्प करे कि चलो उत्तरांचल की राजधानी हरिद्वार कर दो ये पंडाल उड़ने लग जाए ऐसे नहीं है उस संकल्प में तो फिर बहुत सामर्थ्य चाहिए अपनी अपनी सीमा होती है संकल्पों की लड़का लिख के आ गया उत्तरांचल की राजधानी हरिद्वार है घर आया लाइट हुई हनुमान जी के पास गया मैं सवामन लड्डू रखूंगा एक दिन के लिए हरिद्वार की राजधानी उत्तरांचल की राजधानी हरिद्वार कर दो वैसा तो हनुमान जी करने बैठेंगे क्या नहीं संकल्प सिद्धि की भी अपनी सीमा होती है और संकल्प सिद्धि जिसके पास आती है वो उसका दुरुपयोग नहीं करता दुरुपयोग करता है तो संकल्प सिद्धि चली जाती है जैसे चुनी थे किसी संत के पास जाते थे संत की सेवा में लग गए बोले जा पानी भर के आ नर्मदा जी से भर के आया बोले पानी भर के तो बर्तन मांज के भरा कैसे ही भरा बोले मैं तो धो के भर के जब बेवकूफ़ कहीं का जा भरत मांझ के भर के मांझ के भर के लाए तो बोले किनारे से भरा कि नरबदा जी में अंदर जाके भरा बोले किनारे से भरा कि जा ढोल दे जा अंदर से भर के लिया अंदर से भर के लाए बोले इतना दूर नरबदा जी में गया आया भूख लगी होगी भोजन चाहिए ना बोले जो गुरु जी आ गया अच्छा एक बालिका आ गई बड़ी प्रभावशाली छोटी सी कन्या युवती नहीं बालिका थाल भर के ओ चुनी लाल ने बाद में पूज्य मोटा महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए सूरत आश्रम से सटा हुआ उनका हरिओम आश्रम है मेरे मैं उनसे मिला भी था अच्छी तरह मेरे को जानते थे मैं भी उनको जानता था अरे आसाराम यार तुम्हारा तो बड़ा नाम है मेरे को जरा चंदा बंदा करवा दो ना स्कूलें बनवा रहा हूं मैं कहा तुम तो पान खूब चबाते हो, लोग चंदा कैसे देंगे? अरे बोले यार अभी छोड़ दू तू मेरे को पैसे दिलवाए ऐसे मस्त हुआ मौला जैसे थे वो जब साधक थे तो जिस संत के पास गए थे तो उस संत ने का भूख लगी होगी तो चलो वो तो कन्या ले आई भोजन भोजन गुरुजी ने किया चेले ने किया बड़ा सुंदर सुहावना थाल था कन्या तो चली गई फिर रात हुई तो अहिर कन्या के रूप में वो आई और अहिर लोग जैसे कढ़ी बाजरी की रोटी भैंस खाते शाम को जो खाते वो भोजन आया भोजन किया अब सब लोग थोड़ी देर सुनो सत्संग सुनो बाद में कर ले थोड़े सत्संग की बातचीत हुई भगवत चिंतन हुआ सो गए सुबह हुआ बोले अब चलो सामान वामन सामान पैक किया तो दोपहर की थाली ठीक ठाक सुंदर सुहावनी थी फिर शाम की थाली वो भी मोटी थी लेकिन देहाती लोगों वो भी सामान में पैक क्या बोले तेरे बाप की थाली आए जाओ नरबदाजी भोजन ले आई थी नरबदाजी में वापस करे थाली तो नरबदाजी को वापस कर दी ऐसे ऋषिकेश से आगे ब्रह्मपुरी है ब्रह्मपुरी से आगे वशिष्ठ गुफाए ऋषिकेश से बाईस किलोमीटर मैं वहाँ रहा हूँ वहाँ एक संत रहते थे कद छोटा था सफेद सफेद बाल थे घिंगरूले दाढ़ी थी आनंद में माँ भी गई तो माँ माँ करके चिपक गए तो आनंद माँ में माँ की कमर से थोड़े तक के हुए आनंद में लंबी थी माँ माँ माँ उनका जन्म दिवस था पुरुषोत्तम गिरी महाराज जो भी नाम होगा तो उनका जन्म दिवस मनाने के लिए पंजाब के भगत आए तो कल जन्म दिवस है भगत आएंगे तो मालपुए पकोडे पूरी बूरी बनाना चालू एकाएक आए रातों के गुरु जी घी तो फूट गया कल तो इतवार है कितना चाहिए बोले 20-22 डब्बे चाहिए बोले 22 डब्बे गंगा जी से ले लो हंगा जी से भर के आए कढ़ाई में डाला तो तेल हो गया घी हो गया अब पकौड़े भी बने जिन्होंने पकौड़े खाए मालपुए खाए पूरी खाई उन लोगों से भी मैंने मुलाकात की वृद्ध हो गए थे मैंने कहा तुमने भी खाया था भंडारा बोले हाँ फिर सोमवार हुआ तो ऋषिकेश से घी मांगा के गंगा जी में डाल दिया तो ऐसी संकल्प सिद्धि भी होती है इसको बोलते हैं एकाग्रता का बल तपस्व सर्वेश्व एकाग्रता परम तप ट्रेन रुक गई बरसात हो गई ये तो और छोटी संकल्प शक्ति उससे भी बड़ी घी का पानी बन गया पानी का घी बन गया ऐसे भी हिमालय में कोई कोई संत रहते दो चार चेले रहे घूमते रहे चलो यहाँ रहेंगे बोले हाँ तो रहेंगे यूँ किया तो सीधा सामान आ गया बर्तन बर्तन सब आ गए टेंट वेंट लग गया फिर रहे फिर बाबा ने उट... बोले चलेंगे बोले चलो जाओ सब अदृश्य हो गया अथवा तो शिवाजी महाराज समर्थ के दर्शन करने गए बोले अब दोपहर हो गई है भूख लगी है बोले गुरुजी पहुंच जाएंगे शाम तक अमर्थ को दया आ गई बोले अच्छा जाओ पास की गुफा में पत्थर को हटाओगे भोजन पड़ा है बोले मैं अकेला कैसे खाऊंगा मेरे साथ भी बहुत सारे आदमी हैं अरे बोले सबके लिए तैयार है देखा तो व्यंजन बने हुए गर्मा गर्म शिवाजी ने भी खाए उनके ंग रक्षक और जो फौजी बोजी जो कुछ थे, लोग थे उन्होंने खाए शिवाजी ने पूछा गुरुदेव ये क्या है बोले जा ये, जानना है तो तुकोबा के पास जाया करो तुकाराम को तुकोबा बोलते थे जैसे अपन बापू बोलते ना ऐसे महाराष्ट्र में बा तुकोबा तुकोबा के पास संदेशा भेजा कि हम दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं आपके निवास से तीन मील की दूरी पे हैं अगर आज्ञा मिले तो अभी आए जब भी आप आज्ञा देते तो तीन मील कब चल के आओगे वहीं ठहरो भोजन अपना हाथ से कौन बना के खाता है और मना बनाया किसको चलता है हाथी कितने हैं घोड़े कितने हैं टट्टू कितने हैं खच्चर कितने है, तो उनके लिए भी चारा बारा करता हूँ तो शिवाजी के पास आदमी गया घोड़े सवार आ बोले टट्टू और खच्चर और घोड़े बाबा को क्या तकलीफ देना एक मुट्ठी भर आटा ले आओ एक अंजली भर के अपन यहाँ अपने सीधे सामान में डाल देंगे उन्हीं का प्रसाद समझ के खाएँगे आया बोले आप एक चुल्लू भर दे दो गुजराती में कहवा है खोबो एक खोबो लोट आपी दो इतले बधू ये सब हमारे आटे में मिला देंगे आप ही का प्रसाद पाएंगे अरे बोलो इससे क्या होता है जाओ सब तैयार हैं उधर देखें तो वो छाया वाले कुछ सुसाधन भी हो गए मंत्रियों के लायक भी हो गया उनके लायक भी हो गया हाथियों के लिए भी हो गया घोड़ों के लिए टट्टूओं के लिए कच्छरों के लिए दाना पानी आ गया शिवाजी दंग रह गए कि समर्थ रामदास ने तो मनुष्यों के लिए भोजन तैयार कर दिए ये तो घोड़े खच्छर और टट्ट के लिए टट्टू कौन होता है जिसको जरा जरा बात बोलना पड़े बार बार हांकना पड़े वो टट्टू होते फदियो क्या आगे फदो पचो धूप माँ टट्टू ऐसे हाँ। टट्टू होते हैं तो बोले ये सब क्या है समर्थ रामदास ने तो हमारे लिए भोजन गुफा में तैयार कर दिया संकल्प बल से हमने पूछा ये क्या है तो फिर उन्होंने बोला तो काराम जी से मिलना आपने तो इतना सारा कर दिया ये सब क्या होता है बाबा कृपा करके बताओ अरे बोले क्या गा? मेरे देखो मंजीरा तो मंजीरे है ना वो तो पत्थर के बनाए मंजीरा खरीदने का पैसा नहीं है लेकिन जिसके पास सब कुछ है उसकी कुंजियां मेरे पास रहती है लक्ष्मीपति की कुंजियां मेरे पास रहती है ऐसे करके विनोद में बात को संपन्न कर दिया तो ये सामर्थ्य भी होता है लेकिन साक्षात्कार इन सबसे विलक्षण है पीड़ोत भवती सिद्धया तो तुकाराम महाराज के लिए शिवाजी के मन में श्रद्धा बढ़ गई हालांकि यवन तो तुकाराम ये शिवाजी को अपना शत्रु मानते थे मुसलमान राजा ताक में रहते थे तो उनको पता चल गया कि शिवाजी कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ तुकार जी के यहाँ कीर्तन सत्संग में गए हैं तो देवुगाव को घेरा डाल दिया सेना ने और तुकार के सत्संग में घुस गए इनका सत्संग पूरा होते ही शिवा को पकड़ के मार देंगे अथवा बंदी बना के ले जाएंगे तो हिलचाल हुई हिलचाल हुई तो तुकाराम तक भी खबर पहुँच गई कि तो शिवाजी घिर गए हैं बेचारे मेरे भक्त हैं घिर गए हैं अब सत्संग पूरा हुए उसके पहले तो कराम सोचते थे शिवा की रक्षा हो जाए तो उन्होंने संकल्प कर दिया ये विठल जो भी कुछ बोले होंगे तो जो ही वो सत्संग पूरा हुआ और शिवाजी को पकड़ने को अंदर घुसे हुए आदमी कोशिश किया तो देखा कि सारे सत्संगी शिवाजी शिवाजी हिल बिल्ला तो बा, तो बा। हिल बिल्ला हिल बिल्ला हिल बिल्ला अल्लाह सब शिवा शिवा एक शिवा नाक में दम कर दिया इतने सारे शिवा हिल बिल्ला तो बतो बतो बाघ खड़े हुए सैनिक यवनों की हवा निकल गई हिंदू साधुओं से जरा यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित तो हो जाए यदि वह संकल्प चलाए लेडी विदेश जाए ये सब होता है संकल्प में नारायण हरि हरि ओम हरि यदि वह संकल्प चलाए मौसम भी का ढेर हो जाए